श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री श्रीनताय गौर हरिमो श्री राधा सुधानिधि ग्रंथ की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 श्री आधारमण हरि गोविंद जय जय बुलृंदवन हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओम जयत पराषठ सूनु सत्यवती हृदय नंदनोव्यासो यस् कमलगल तम वाग्म ममृत जगत्ति विश्वर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय से तो बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्रीचतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीपाग्र जात सह गण रघुनाथान्वित तम सजीव साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण श्री चैतन्यं श्रीराधा पादा सह गण ली विशाखान्विताेमण सन्मधुरोज्ज्वल हृदय श्रृंगार कला वैचित्री पर भगवत पूज्य कापीशिता ईशानी शची महासुक्तनु शक्ति स्वतंत्र परा श्रीवृंदवनाथ पट्ट महिषी राधे सीव्या राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्तिरस्कात्मा विरा देश भेद गौ चैतन प्रकटमधुना तद्व चैक्य राधा भावद्युतिवनिम नौमी कृष्णस्व नारायण नमस्कृत्युन चुनोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमदी बांछाकुभ्य कृपाद्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु हे रूप दुर्गत जनयिक दयावलोक हे उग्म श्री भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीवे मन मया द्रा बुल सुवृंदावन बिहारी श्री राधा सुधान विधि अठासी श्लोक श्री श्याम सुंदर अखिल रसामृत मूर्ति हैं वे शक्तियों से युक्त हैं लादनी संधनी और संवृत्त तीन शक्तियां उनमें सही विराजमान हैं वो परतत्व आनंद की वृत्ति के रूप में भक्तों के भीतर भी स्थाई भाव प्रेम होकर के विराजमान होता है अर्थात जिस समय कोई भक्त भगवान की शरणागति गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करता है तो गुरुदेव के माध्यम से भगवान का जो आह्लाद गुण है सच्चे आनंद है भगवान तो उनमें जो आह्लाद नामक गुण है आह्लाद नामक उनकी जो शक्ति है वो शक्ति ही भक्ति के हृदय में कहीं अवतरित होती है आविर्भूय मनोवृत्त तत्स्वरूपताम स्वयं प्रकाश रूपा भी भाष्यमाना प्रकाश भा। शिवभक्तु में वर्णन किया गया कि आविर्भूय मनोवृत्त भक्ति जो है वो भक्ति के हृदय में आविर्भूत होती है भक्ति माने भगवान की आह्लाद नाम करके जो शक्ति है उसकी ही एक वृत्ति भक्ति के हृदय में कहीं भक्ति के रूप में एक स्थायी भाव के रूप में कहीं अवतरित होती है अब वो स्थायी भाव हृदय में कहीं आ गया परंतु तो अभी सोया हुआ पड़ा हुआ है जब तक उसमें वृत्ति नहीं आएगी तब तक वो न तो स्वयं आनंद रूप होगा किसी दूसरे को आनंद देगा जैसे दूध का कोई बर्तन है और वो लवालब भरा हुआ है ऊपर तक ठीक है परंतु तो उसी दूध को जब ओटाया जाए तो उसमें जो उफान आता है उससे दूध का स्वाद कुछ और बढ़ जाता है और दूध का स्वाद सामने प्रकट होता है बालक है पंत जिस समय वो किलकारी भरता है तो उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है उसका जो आनंदात्मक स्वरूप है बालक का बालक में जो आनंद तत्व तो है वो कहीं बाहर प्रकट होता है इसी तरह से जब तक वृत्ति नहीं होती है तब तक आनंद साम में प्रकट नहीं होता है वृत्ति के द्वारा वृत्ति माने उसमें कोई कोई चेष्टा आई दूध शांत है ठीक है परंतु तो उतना स्वादिष्ट नहीं है दूध में उफान आएगा तो दूध का स्वाद भी बढ़ेगा और दूध में कुछ चेष्टाइल भी दिखेगी बालक शांत है तो उतना वो प्रेम का पात्र नहीं है परंतु तो यदि वो किलकारी भरता है उदम करता है तो बासल्य और ज्यादा उमड़ता है उसके प्रति ऐसे ही वृत्ति आने पर भगवान का जो आह्लाद स्वरूप है वो और अधिक कहीं सामने प्रकट होता है वृत्ति का मतलब है उसमें जो गुण हैं उनको कहीं उनका प्रकट होना इसका नाम है वृत्ति वो गुण कहीं सामने कोई रूप धारण करके प्रकट हो रहे हैं जैसे कहते मनोवृत्ति मनोवृत्ति का तात्पर्य है मन में एक क्षमता है कि वो अनेक रूप धारण कर लेता है परंतु तो वो अनेक रूप धारण नहीं करे शांत होकर के शिशु में पड़ा हुआ है उसमें कोई रूप धारण नहीं कर रहा है मन तो मन का जो आनंदात्मक स्वरूप है वो सामने नहीं आएगा जब स्वप्न में या कल्पना में चेष्टाओं में मन कोई रूप धारण करता है किसी ने कहा गाय और मन ने गाय का रूप धारण कर लिया किसी ने कहा हाथी किसी ने कहा सांप तो भय का रूप धारण कर लेगा हाथी तो एक बल का जो रूप है वह बलशी बलशाली डील डॉल वाला एक पशु है उसके रूप को धारण किया तो ये मनोवृत्ति क्या है मनोवृत्ति का तात्पर्य है मन का कोई रूप धारण कर लेना ऐसे ही आह्लादमी शक्ति की एक वृत्ति वृत्ति की व्याख्या कर रहे हैं। वृत्ति क्या है इसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं वृत्ति का मतलब है कि आह्लाद आनंद रूप है भगवान स्वयं आनंद रूप है सचित आनंद है परंतु तो भगवान का जो आनंद है वह कहीं सामने कुछ रूप में प्रकट हो जाए वर्तन करे वह व्यवहार का पात्र बने तब उसको हम कहेंगे आनंद की वृत्ति आनंद है जैसे दूध से भरा हुआ कोई भवनी है वो हो गया आनंद होना परंतु तो उसमें कहीं उफान आए तब दौड़ भाग मचती है अरे दूध कहीं दाज नहीं जाए दौड़ भाग बचती दौड़भाग मचेगी इसी तरह से भगवान की वृत्ति भगवान का आनंद जब वृत्ति के रूप में परिणत होगा किसी चेष्टा के रूप में परिणत होगा तो चेष्टा के रूप में परिणत होने पर वह अधिक आनंददाई और किसी चेष्टा को में हमको भी तृत कराने वाला हो जाएगा अन्यथा साहब हमको आनंद में तृत कराने वाला नहीं होगा आनंद है परंतु तो आनंद प्रोत्त करने वाला नहीं है रस हो और रस का आस्वाद नहीं हो तो रस किस काम का ऐसे ही भगवान में आनंद है और आनंद यदि आस्वादनी नहीं, नहीं है तो वो किस काम का इसलिए भगवान सचित आनंद रूप होते हुए भी अपने सचित और आनंद इन तीनों गुणों को कहीं वर्तन करते हैं कहीं चेष्टा के रूप में भी कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तित करते हैं तो आनंद का यह अनुभव गम्य रूप जिसको हम वृत्ति कह रहे हैं वह आनंद का अनुभव गम्य रूप दो जगह व्याप्त तो होगा एक तो होगा भक्ति के हृदय में आया और भगवान के हृदय में भी वो आनंद मन सोया हुआ पड़ा है ब्रह्म रूप में भगवान है और आनंद है आनंद रूप है परंतु तो आनंद का प्रकाशन नहीं है तो ऐसा ब्रह्म भी, भी किस काम का उसका आस्वादन नहीं हुआ जब तक आस्वादन नहीं होगा तब तक उसकी उपयोगिता नहीं है आस्वादन कहां होगा वृत्ति आने पर जब चेष्टा आ जाएगी तब उसका आस्वादन होगा वृत्ति आने पर दो चीज आती हैं। एक तो आता है चमत्कार तो रस का सार जो है वो चमत्कार है उसमें कोई चमत्कार आएगा और दूसरी जो चीज है वह आस्वादन का विषय बनेगा तो जब आनंद वृत्ति के रूप में आता है तब उसमें दो चीज़ें आती हैं। उसमें चमत्कार आता है और वह भोग का विषय बनता है तो भोग्य बनना और चमत्कार को उत्पन्न करना ये दो वस्तु हैं कहीं आएंगे श्री जीव गोस्वामी जी तो गजब है मान प्रीत संदर्भ में प्रीति की जिस तरह से वे व्याख्या करते हैं ये ये प्रीत संदर्भ में इस तरह से उन्होंने व्याख्या की प्रीति वृत्ति के रूप में कैसे आस्वादनी बनती है ये मनोविज्ञान को साइकोलॉजी को उन्होंने इतने बड़े प्रकार से प्रस्तुत किया कि उसे पता लगता है कि हम भगवान की ही आराधना क्यों करें हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम क्यों कृष्ण की आराधना करें ब्रह्म की आराधना क्यों नहीं करें भाई सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जो सूक्ष्म है वह मूल होता है स्थूल मूल नहीं होता है प्राय सूक्ष्म से स्थूल की ओर स्थूल प्रकट होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं यह एक सामान्य नियम है पहले वस्तु तो एक्स्ट्रैक्ट रहती है फिर एप्स्ट्रैक्ट होकर के फिर कॉन्क्रीट बनती है सामने पहले सूक्ष्म होती है फिर वह सामने प्रकट होकर के विराजमान होती है परंतु तो यहां पर उल्टी बात हो रही है कि एबस्ट्रैक्ट जो है वो गुणों से हीन नहीं है एबस्ट्रैक्ट में सारे गुण विद्यमान हैं यदि उस परतत्व में मान लिया जाए कि उसमें कोई चेष्टाएं नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है एक्शन और क्वालिटीज़ ये दो चीज परतत्व में नहीं है तो या तो हम शून्य की ओर बढ़ जाएंगे या हम निर्गुण ब्रह्म की ओर बढ़ जाएंगे परंतु निर्गुण ब्रह्म की अवस्था में वह आस्वादनी नहीं होगा दूध रखा हुआ है और उसमें यदि कोई चेष्टा नहीं है तो दौड़भाग नहीं है और उसका स्वाद भी परम परम आस्वादनी नहीं है दूध है परंतु तो उसका कोई भोक्ता नहीं है तो दूध का आस्वादन नहीं होगा तो दूध भी होना चाहिए और उसका भोक्ता भी होना चाहिए इसी प्रकार भगवान स्वयं भोक्ता भी हो अपने गुण के और दूसरे को भी भोग कराए भगवान स्वयं गुण के भुक्ता होने चाहिए यदि गुण है और उसका भोग भी स्वयं में नहीं कर रहे हैं तब भी उस गुण का कोई उपयोग नहीं और उस गुण का किसी दूसरे को उपयोग नहीं करा रहे हैं तब भी कोई उपयोग नहीं तो भगवान दो तरह से अपनी आनंद वृत्ति का भोग करते हैं एक वृत्ति का भोग करते हैं स्वरूपगत और दूसरी वृत्ति का प्रयोग करते दूसरे प्रकार से प्रयोग करते हैं मानस रूप में स्वरूप में तो अपने मन के द्वारा अपने ही आनंद का वे भोग करते हैं एक बात हुई जैसे राधा रानी को देखा और राधा रानी का देख को दर्शन करके उनके हृदय में जो प्रीति भाव था वह प्रीति भाव में ही दूध में ही उफान आया और उसका वे आस्वादन कर रहे हैं उसकी मधुरमा का आस्वादन कर रही है दूध की मधुरमा कम है परंतु तो उबले हुए रबड़ी की जो मधु मधुरमा है वह और भी ज्यादा अधिक होगी इसी बात को एक बहुत मधुर ढंग से श्री बड़े बाबा जी महाराज राधा कारण दास बाबाजी महाराज उन्होंने जगन्नाथपुरी के बड़े बाबा जी महाराज उनने बड़ी सुंदर बात तरह से इस बात को कहीं अपनाया ब्रह्म है दूध श्री कृष्ण लीला वो कैसी है वो है जैसे छेना मिश्री छेना आ गया और छेना में मिश्री भी मिला दी परंतु तो श्री गौण लीला कैसी है गौण लीला है रसगुल्ला ब्रह्म अपने आप में हो आनंद रूप है परंतु उसमें कोई चेष्टा नहीं है कोई हलचल नहीं है भी जितना है फीका फीका सा रूप रंग है कुछ कुछ है परंतु वो अपने पूरे विस्तार को नहीं है माने आनंद है आनंद की वृत्ति बहुत कम है वृत्ति माने अपने आप को अभिव्यक्त करना बहुत कम है इसलिए ब्रह्म का आनंद बहुत सीमित रहेगा तो भगवान स्वरूपानंद को भी भोगते हैं भगवान स्वरूपानंद के अनुसार फिर मानसानंद को भी भोगते हैं अर्थात प्रेमी बन करके या विषय बनकर के प्रेमास्पद बन करके प्रेमी या प्रेमास्पद में से कोई एक बन करके परस्पर प्रेमास्पद प्रेमी प्रेमास्पद बन करके या स्वयं विषय बन करके वे उस रस का आस्वाद लेते हैं तो वहां पर जैसे दूध में उफान भी आया एक छेना तैयार हो गया और छेना में मिश्री भी मिल गई तो मिश्री छेना छेना मिश्री वह और भी अधिक दूध की अपेक्षा शांत दूध की अपेक्षा उबला हुआ दूध और उबले हुए दूध की भी अपेक्षा छैना मिश्री वह और भी ज्यादा सुस्वाद हो गई नहीं हो गई और छेना मिश्री से भी जब रबड़ी बनाई जाए तो वो और भी ज्यादा आस्वादनी हो जाएगा जब छेना मिश्री से भी रसगुल्ला बनाया जाए, तो वह और भी ज्यादा आस्वनी होकर के विराजमान हो जाएगा तो भगवान ब्रह्म रूप में अपनी निशक्त नहीं है उनमें शक्ति है परंतु शक्तियों का बहुत कम उनका अभिव्यंजन है जब बहुत कम अभिव्यंजन है भगवान का जो स्वरूप होगा वह स्वरूप होगा कहीं स्वरूप आनंद का अनुभव करने वाला ब्रह्म में उनका सुख उसको हम कहेंगे स्वरूपानंद ब्रह्म रूप है परंतु उसमें अपने आप को अभिव्यक्त करने की बहुत कम पूर्ति है शक्ति है परंतु उसकी पूर्ति बहुत कम है ऐसी स्थिति में ब्रह्मानंद का अनुभव वह ना तो सबो हो रहा है ना वह विशेष रूप से हो रहा है परंतु तो भगवान जब लीलाधारी होकर के लीला बिहारी होकर के विराजमान होते हैं तो भगवान का आस्वरण सबको विशेष रूप से अतिश्रूप अतिशय रूप में भगवान को प्राप्त होता है मानो भगवान छैना मिश्री बन जाते हैं दूसरे छैना मिश्री बन गए परंतु तो जब श्रीमद गुरुदेव की कृपा से श्री राधा रानी के किसी परकर की कृपा से वे उस स्थायी भाव को भक्त के हृदय में दीक्षा विधि के द्वारा हृदय में स्थापित करती हैं, तब तो भक्त श्री प्रभु के रूप का दर्शन करके प्रभु की उन चेष्टाओं का दर्शन करके जो अपूर्व आनंद का अनुभव करता है वो आनंद उस आनंद को देखने के लिए भगवान भी उत्सुक रहते हैं अर्थात कोई बालक जब किलकारी मार रहा है तो उस किलकारी को मार, मारते हुए देख करके उसमें जब चेष्टा आई तो उसको देख करके माता पिता वात्सल्यवान उनके हृदय में वात्सल्य बढ़ा उनके हृदय में चेष्टाएं बढ़ी और माता पिता की चेष्टाओं को देख करके भगवान की चेष्टाएं और भी ज्यादा बढ़ती है बालक की चेष्टा और बालक जब किलकारी ले रहा है और उसके साथ में लाल जाए, उसके बगल में बुलगुली चलाई जाए उसके हाथ पैर को टेढ़ा मेढ़ा किया जाए तो वो और ज्यादा किलकता है तो उसके किलकन को देख करके बालक और ज्यादा प्रसन्न हो रही है हम जो चेष्टा कर रहे हैं हमारे आनंद को देख करके हमारी क्रियाओं को देखकर के बालक में और अधिक प्रतिक्रियाएं जैसे उत्पन्न हो रही हैं ऐसे ही भगवान को भी इस बात की गरज रहती है कि मेरे माधुर्य का कोई आस्वादन प्राप्त करे भगवान आनंद रूप है यदि वे आत्मा काम होकर के विराजमान रहे ठीक है आनंद ले रहे हैं परंतु तो जब वे अपनी ही एक शक्ति श्री अपने से अभिन्न श्री उनका आनंद लेकर के आनंदित होते हैं तो भगवान के किलकारी को देख करके सबसे ज्यादा आनंदित होती हैं वो कौन सब वे सखीगण होती हैं और सखियों के आनंद को देख करके भगवान और भी ज्यादा आनंदित होते हैं इसलिए जितनी भी लीला है उस लीला के विषय में कहा गया ये सारी लीला सर्व सखियों की लीला है वृंदावन के जो रसिक जन है वो ये कहते हैं कि वृंदावन का निकुंज का जितना भी व्यहार है वो निकुंज बिहार सब सखियों का बिहार है प्रियलाल का बिहार नहीं है प्रियलाल अपने लिए नहीं कर रहे हैं प्रियलाल तत्वता सखियों को सुख देने के लिए आनंदित हो रही है ऐसी स्थिति में कृष्ण को जितना सुख प्राप्त है उससे भी ज्यादा सुख सखियों को प्राप्त है उनके विलास की गरज सखियों को और भी ज्यादा है प्रियालाल से मिलकर के प्रियालाल को जितना सुख होगा उससे ज्यादा सुख सखियों को भी उनके विलास को देखकर के होता है इसलिए सखी किसी तरह से ये अपने रूखेपन को छोड़ें और ये मिलें इसके लिए व्याकुल हो जाती है तो भगवान में जब आनंद की प्राप्ति होती है तो दो चीज आती हैं एक तो चमत्कार और एक आस्वाद चमत्कार आस्वाद तो जो श्री ठाकुर का स्वरूपानंद है उस स्वरूप आनंद में भी चमत्कार है रसारस चमत्कार और भगवान भी आनंद प्राप्त करते हैं अपनी ही आह्लादनीय शक्ति से वे आनंद को प्राप्त करते हुए विराजमान है परंतु इस स्वरूपानंद की भी अपेक्षा जो मानसानंद है वह और भी अधिक है भगवान पहले भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं और भक्ति के हृदय में विराजमान होकर के जब श्री प्रियालाल की नकुंज विलास की लीला होती है उस नकुंज विलास के दर्शन से सखी गणों को जो आनंद की प्राप्ति होती है जो मंजिली गणों को जो आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद को और भी ज्यादा भगवान आस्वादन करते हैं तो निज स्वरूपानंद की भी अपेक्षा सखियों के माध्यम से मंजरियों के माध्यम से भगवान को जो आनंद की प्राप्ति है वो और अधिक है जैसे बालक की किलकारी लेने पर माता पिता को जो आनंद और उनकी जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का दर्शन करके बालक की चेष्टा और भी ज्यादा बढ़ती है वो दुग्ना किलकारी लेता है वो तिलक करके ये कहता है कि मुझे उछालो जब उछाला जाता है तो मुझे और ये कहता है कि और ऊंचा उछालो तो जैसे बालक का जो आनंद है वो बालक का आनंद माता पिता के आनंद से बढ़ता है इसी प्रकार श्री सखियों के आनंद से ठाकुर का आनंद सबसे ज्यादा बढ़ता है और ऐसे स्थिति में श्री सखीगण श्री प्रिया लाल के आनंद को बढ़ाने के लिए प्रयास करती हैं यदि बालक रिएक्शन नहीं दे तो फिर माता पिता का आनंद भी जैसे सीमित हो जाएगा एक निश्चित सीमा तक में खिलाएंगे फिर इसके बाद में बंद कर देंगे कोई दूसरा टोक देगा अरे बच्चे के बच्चा थक जाएगा रहने, दे रहने दे बस आप जान मत है मत कर ऐसे ही श्री सखी अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर कह रही हाँ तो बात जो थी वो ये कि कृष्ण आनंदमय हैं, पूरी बात को समेकित कर हैं, कंसोलिडेट कर कि श्री आनंदमय आनंद की महिमा आनंद की वृत्ति में है आह्लादनी शक्ति की वृत्ति में मन उसकी चेष्टाओं में वे चेष्टाएं दो रूप में विराजमान है भक्ति के हृदय भगवान के हृदय में भी विराजमान है और भक्ति के हृदय में भी विराजमान है भगवान केवल अपने आनंद के द्वारा प्राप्त करें अपने हृदय के, के द्वारा उन चेष्टाओं का आश्वर्ण प्राप्त करें बहुत अच्छी बात है परंतु उससे भी ज्यादा अच्छी बात अधिक आनंद की प्राप्ति उनको तब है जबकि मंजिरीगण सखीगण उनको लाल लड़ाती यदि कभी श्री राधा कृष्ण दोनों अकेले में हो और सखीगण उस रस के दर्शक नहीं हो तो शिव प्रिया जी को आनंद नहीं आता है महाराष्ट्र में ठाकुर जी प्रिया जी को एकांत में लेकर के पधारे परंतु तो सखीगण नहीं है मानसानंद की श्री किशोर जी को प्राप्ति नहीं हो रही है स्वरूपानंद की प्राप्ति हो रही है मानसानंद की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस समय शिवप्रिया जी को संतोष नहीं होता है और प्रियाजी मन में विचार करती हैं कि श्याम सुंदर की इस रमणीयता इस जो सेवा प्रवीणता है इसका दर्शन करके सखी जितनी आनंदित होती सखी तो यहाँ पर दर्शक के रूप में विद्यमान नहीं है इसलिए सखियों के आने पर ही ये आनंद ज्यादा बढ़ेगा इसलिए शिवप्रिया जी मान धारण करके बैठ जाती हैं है और मान धारण करके बैठने पर जब श्याम सुंदर मनाते हैं इतने में सखी आ जाती हैं तब जाकर के शिव जी को आनंद की प्राप्ति होगी श्याम सुंदर अंतर्धान हो जाएंगे तब प्रिया को परम परम आनंद की प्राप्ति होगी सुख की प्राप्ति शिव प्रिया के मान को मनाने के लिए सखी प्रिया से कहती है कि कृष्ण पक्षों अठासी ये प्रेम का एक रहस्य हो गया श्याम सुंदर आनंदमय है आनंद में वृत्ति होनी चाहिए वृत्ति दो जगह होती है श्याम सुंदर और प्रिया में भी होती है साथ के साथ में भक्त मंजरीगणों में भी होती है वो वृत्ति जब आती है तो वृत्ति दोनों जगह दो कार्य उत्पन्न करती हैं। श्याम सुंदर में भी वो चमत्कार उत्पन्न करती हैं। एक बात चमत्कार और दूसरा आस्वाद चमत्कार का मतलब है कि पहले जो सुख नहीं था वो सुख प्राप्त होना चमत्कार कहते हैं जिस सुख को पहले अनुभव नहीं किया गया है उसका अनुभव करते हैं तो हम चमत्कृत हो जाते हैं चमत्कार की परिभाषा यही है कि जब अमेजिंग जो वस्तु है वो अमेजिंग कब होती है वो तब होती है जिस वस्तु को हमने पहले कभी नहीं देखा वो दिखा तो एकदम चित में नूतन न्यूतनता की प्राप्ति होती है तो अभुक्त वस्तु को प्राप्त करना वह जैसा चित्त में नवीनता की प्राप्ति कराता है उस नवीनता का नाम ही चमत्कार है एक, एक जाए यज्ञ कहां से आ गई तो पहले जिसको नहीं देखा वो वस्तु आ जाए और वो चित्त में एक प्रथम बार हम प्रयोग कर रहे हैं प्रथम बार इसका दर्शन कर रहे हैं यह बस ये बात कहीं चमत्कार उत्पन्न करती है अमेजिंग जो वस्तु है वह अमेजिंग जो अमेजमेंट है उसको वो उत्पन्न करती है चमत्कार को उत्पन्न करती है तो श्री शामसुंदर में जब वृत्ति होगी तो वृत्ति होने पर शामसुंदर में चमत्कार भी आएगा साथ ही साथ में भोग भी आएगा वो का मतलब है फिर उसका वो आस्वादन भी करते हुए विराजमान होंगे इसी प्रकार अब इस आस्वादन की भी अपेक्षा जो मंजरी के भीतर जो प्रेम उन्होंने स्थापित किया हुआ है मंजरी में भी चमत्कार अधिक आएगा और मंजरी में भी आस्वादन अधिक आएगा मंजरी के आस्वादन को देख करके सखी के आस्वादन को देख करके श्याम सुंदर और भी अधिक चमत्कृत होंगे इस चमत्कार को प्राप्त कराने के लिए और इस आस्वाद को प्राप्त कराने के लिए सखी इतनी गरज वाली हो जाती है कि वह शिवप्रिया से कहती है अरे क्यों तू मान धारण करके बैठी है इस मांग को छोड़ दे छोड़ दे मान को छोड़ने के लिए वो बार बार शिवप्रिया से प्रार्थना करने लगती है कि चुनरी में जा लगे कीजिए सुखसेन अरिक्यो करके बैठी है जाड़े के दिन है एक चूतड़ी ओढ़ रखी है हल्की सी सूती कितना चाढ़ा लग रहा होगा सामने सोर रखी हुई है शय्या विराजमान है श्याम सुंदर विराजमान है प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरे पैरों में पड़ रहे हैं परंतु आनंद से सोर ओढ़ करके रजाई ओढ़ करके सोना काय को मान धारण करके बैठती है ऐसे तो किसी न किसी तरह से वो जो सखी है वो सखी श्री श्याम सुंदर को मनाती है और कहती है मान छोड़ दे मान छोड़ दे क्योंकि वो जानती है कि स्वरूपानंद की ये भी अपेक्षा मानसानंद अधिक श्रेष्ठ होता है देखिए वो जो थ्योरी है उसको एप्लाइट करें कि स्वरूप श्री किशोरी जी श्याम सुंदर यदि अपने आप मिलेंगे उसकी भी अपेक्षा सखी के माध्यम से जो आनंद की प्राप्ति होगी वो आनंद और भी अधिक श्रेष्ठ होता है इसलिए वो सखी श्री प्रियालाल इन दोनों को मनाती है और श्री किशोरी जी से कह रही है कि कृष्ण पक्ष नव कुबल बोले अभी सखी तुझे कृष्ण पक्ष ज्यादा प्यारा है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अपेक्षा जो कृष्ण पक्ष है वो तुझे ज्यादा प्यारा है क्यों बोलो शुक्ल पक्ष में प्रकाश रहता है और अभिसार करने में तू जल्दी दिख जाती है जबकि कृष्ण पक्ष में अधेरे में तू दिखेगी नहीं इसलिए तुझे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है कृष्ण पक्ष में अवसर करना ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें वार्यमानता बनी रहती है उसमें कहीं जो दुर्लभता है वो दुर्लभता और वार्यमान उस वार्य की रक्षा होती रहती है वार्यमानता की रक्षा होती रहती है नव कुबल तुझे मालती के पुष्प की भी अपेक्षा नीले कमल के जो पुष्प हैं वो ज्यादा प्यारे हैं कृष्णावसार का स्वरूप है क्योंकि वो नीले पुष्प अंधकार में अंधकार को बढ़ाते हैं जबकि सफेद पुष्प वे कहीं अंधकार में जल्दी चमक जाते तो नव कुबल तुझे नया कुबल माने नीले कमल वो भी ज्यादा पसंद है कृष्ण स्तमाला तुझे कृष्ण सारे कृष्ण नाम की जितनी भी चीजें वो ज्यादा पसंद है कृष्ण सारे मृग वो तुझे पसंद है तो सारी चीज तो तुझे काली काली पसंद है कृष्ण पक्ष पसंद काले रंग के पुष्प पसंद कृष्ण सारमा ने मयूर जो मृग है वो पसंद है शाम तमाल तुझे पसंद है नीलाम भोदहा मिले बादल तो यह पसंद में है क्योंकि उनका दर्शन करके श्याम सुंदर का दर्शन करती है तब रुचिपदम इन सब काली वस्तुओं में तेरी रुचि है और नाम रूप कृष्णा तेने अपना नाम भी रखा हुआ है कृष्णा राधा जी का एक नाम है कृष्णा तो नाम भी तेरा कृष्णा और रूप कृष्णा रूप में भी तू कृष्ण होकर के विराजमान अर्थात कस्तूरी को मर्दन किया है श्यामा का यह स्वरूप धारण करती हैं तब श्री प्रिया जी अपने श्री अंग में मुख के ऊपर हाथों के ऊपर चरणों के ऊपर नीले रंग की कस्तूरी का लेप कर लेती हैं जिसे अधेरे में डूब जाए अधेरे में दिखे नहीं तो कृष्ण कृष्णावसार का स्वरूप में तू कृष्णावसार का स्वरूप धारण करके विराजमान हो जाती है तो तूने नाम रूप ही श्री कृष्ण नाम रूप दोनों तेरे कृष्ण क्रिष्न है कृष्ण ही तेरा नाम है शामा शामा वो मैने वर्णनी होकर के तू शामा स्वरूपी है ते शीत सुखोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मीतला शीतकाल में गर्म और गर्म जाले के ऋतुओं में शीतलंग वाली होकर के भक्त भक्ता चया नारी विज्ञाया वरवर्णिनी उसको वर्वर्णिनी माने श्याम रंग वाली कहा जाता है तो तेरा नाम भी श्याम है रूप भी श्याम फिर अभी सखी कृष्णे अकस्मात तुम तो विमुखता कृष्ण से तू विमुख क्यों हो रही है तो अब कृष्ण से विमुखता जब सभी चीज खाली पसंद है कृष्ण पक्ष पसंद है नए कोल नीले रंग की साड़ी तुझे पसंद है कृष्ण सार मृग पसंद है श्याम तमाल पसंद है नीले बादल पसंद है यदि तेरा नाम भी कृष्णा है और तू स्वरूप में भी वर वर्णनी होकर के श्यामला होकर के विराजमान है वर वर्णनी होकर के शामा होकर के विराजमान है फिर कृष्ण से क्यों विमुख रही है मोहन श्यामूर्त इतुक्ता श्री श्याम सुंदर कैसे मोहन श्याम मूर्ति है उन कोई श्यामूर्तों कोई श्यामूर्ति श्री कृष्ण के प्रति तू क्यों विमुख हो रही है सोई शिवप्रिया जी के मुख पर हंसी आ जाती है मान जो है वो मान छूट जाता है और तो प्रिया जी के मुख पर हंसी आ जाती है जय हो श्रीमद मदमोहनलाल की जय तो शिवप्रिया जी के मुख पर हंसी आ जाती है तो, तो आम प्रसिद्ध मुखी तो हे श्री राधे के कब मैं आपको मुस्कुराती हुई देखूंगी श्री ललता जी ने किशोरी जी को चाबी भर के बिल्कुल पक्का कर लिया बोले शाम सुंदर कितनी भी तुझे प्रार्थना करें चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं आनी चाहिए हंस मत देना <laughs> ये खूब शिक्षा दे करके मान की शिक्षा दे करके श्री जी ने खूब भर दी है कि मान को ढूंढ दूर, दूर करने के लिए प्रयास कर रही हैं, हंसा रही है एक चतुर जो सखी है वो चतुर्सखी श्री प्रोधन सर स्वती वो चतुर्सखी कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुझे कृष्ण पक्ष प्यारा तुझे नए नीले रंग के कमल प्यारे तुझे कृष्ण सार मृग प्यारे तुझे तमाल वृक्ष प्यारा तुझे नीले बादल प्यारे तेरा नाम भी कृष्णा और तेरा स्वरूप भी श्यामा वर्णनी सारी काली चीज तो तुझे प्यारी हैं परंतु कृष्ण अकस्मात तब विमुखता कृष्ण से क्यों टेढ़ी हो रही है इसलिए कृष्ण से टेढ़ अब सखी के वचन सुन करके प्रिया जी के बल बस आ गई चेहरे पर बोले अब क्या बस गई जहां हंसी इसका मतलब है मान गाय तो हे श्री सखी हे श्री राधिके कव मेरी इस प्रकार आपको हंसाने पर आप जब हंस जाओगी ऐसे आपके इस मुख का मैं कव दर्शन करूंगी प्रार्थना कर रहे हैं तो हृदय में अपूर्व से लोभ है लोभ के बाद में बड़ी सखियों का अनुगत्य है अनुगत्य के बाद में कृपा है वो कृपा जो है वो दो रूपों में प्रकट हो रही है किम और कदा तो यहां पर क्या वह दुर्लभ तेरी मुस्कान कब मुझे दिखेगी तो किम और कदा किम मैं दुर्लभ वो जो मुस्कान मांग के समय परम दुर्लभ थी उस दुर्लभ मुस्कान का कदा मैं कब दर्शन करूंगी यह सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कह रहे हैं लीला पांगत दिशो श्यामला दोलायक कनका मंडल में वह व्योम स्तनवती पंकजाम श्री राधा मनुधाव तीन ब्रिजकिशो ऋणाम घटाम भाव श्री राधिका के अनुत्य में कब हम दास्य ग्रहण करते हुए विराजमान होंगे मैं दास्य ग्रहण करती हुई कब विराजमान होंगी ये प्रार्थना कर रहे लीला पांग तरंग तई दिशो नीलो पलस श्यामला रसको ने किया नयन जो देखा कमल भा के श्री प्रिया जी यदि नेत्र से देखती हैं जहां देखती हैं वहीं कमल उत्पन्न हो जाते जहां वे चरण रखती हैं वहीं स्थल कमल प्रकट हो जाते हैं तो श्री प्रिया जी अपने नयनों के द्वारा नये लीलापांग लीला, लीला पूर्व जो अपांग माने कटाक्ष उन कटाक्ष की तरंगों से जितनी भी दिशाएं हैं उन दिशाओं को नीलो प्लस श्यामला नील कमल के समान शामिल कर रही है अर्थात प्रिया जिस दृष्टि जहां जहां भी दृष्टि डालेंगी दसों दिशाओं में वहां पर जैसे कमल खिल जाते हैं अर्थात प्रिया की दृष्टि के साथ में सखियों की दृष्टि भी वहां चली जाती है और श्री प्रिया की प्रत्येक दिशा में देखने की जो भंगिमा है वह सखी को आकर्षित कर लेती है प्रिया कभी दाहिनी ओर देखती हैं वो भंगा एक अलग वो छवि एक अलग जब ओर देखती हैं तो वो छवि अलग ऊपर की ओर देखें, नीचे की ओर देखें, किसी भी ओर देखें, जो छवि है वह अद्भुत है और प्रिया के नयन मानो उन दसों दिशाओं में सर्वत्र दिशाओं में मानो कमल साख खिला देते हैं कमल खिलते नहीं है कमल जैसा खिला देते हैं माने दूसरे लोग भी देखने लग जाते हैं कि आ प्रिया की वहां दृष्टि जा रही है तो वो जो प्रिया की छवि है वह छवि दूसरे को आकर्षित करती है और जरूर वहां पर कोई अद्भुत वस्तु होती होगी क्योंकि ये एक सामान्य मनोविज्ञान की पूर्ति है कि यदि एक व्यक्ति एक और देखता है तो दूसरा भी ये क्या देख रहा है उसकी ओर देखने की दृष्टि हो जाती है तो शिव प्रिया जहां भी देखती है वहां पर उनको कृष्ण दिखते हैं तो उनकी दृष्टि में दृष्टि मिला करके सखी भी वहां शाम सुंदर का दर्शन कर लेती है और सखियों को भी प्रिया की दृष्टि में दृष्टि मिलाने पर सर्वत्र जित देखो तित मई है उधर श्याम स्वरूप का दर्शन हो जाता है इसलिए सारी दिशाएं हृष्ठ राधिक तुम नील कमल जैसी बना देती हो तुम्हारे नेत्र नील कमल के समान हैं और नील कमल के समान तुम सारी दिशाओं को नील कमल रूप बना देती हो तो नीला पांग तरंग नीले नीला पांग जो तुम्हारी नीला पूर्वक पांग मानी जो कटाक्ष हैं उन कटाक्षों की लहरों के द्वारा दिशो नीलो पलस श्यामला जितनी भी दिशाएं उनको शामिल करती हुई विराजमान हो रही हो और दो लायक कनका मंडल में वह और आप जिस समय चंचलता पूर्वक दर्शन करती हैं उस समय आपके श्रीअंग पर वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो रसद कुंज हैं उन रसद कुंजों की शोभा कांति सर्वत्र विराजमान हो जाती है मानो अपने श्रीअंग श्रीवक्षल उनके द्वारा संपूर्ण व्योम को आकाश को ही तुम अद्र अद्रमंडल हो आपके श्रीअंग की झलक जब सामने प्रकट होती है तो सारे आकाश को ही जैसे पर्वतमय बना देती हो अर्थात सखीगण आपके श्रीअंग की तो श्रीअंग है श्रीअंग की झलक पर ही बाहर शोभा बाहर पड़ी, बार, बार पड़ी और वहां संपूर्ण जगत में श्री राधिका की श्रीअंग की शोभा सखियों को दर्शन होने लगती है श्री लाल जी को प्रिया के श्रीअंग की शोभा का ही उन पर्वतों का ही सुंदर दर्शन हो जाता है तो दो लायक कनकाद्री मानो कोई झूलते हुए स्वर्ण के जो पर्वत म, पर्वत मंडल हैं उनकी शोभा श्री श्याम सुंदर जहां दृष्टि डालते हैं वहां आपके रसद कुंजों का ही वे दर्शन करते हैं आपके नैनों की छलक जब बाहर पड़ती है तो सर्वत्र कमल खिल जाते हैं आपके वक्षस्थल की झलक जब बाहर प्रकाशित होती है तो सर्वत्र ऐसा लगता है जैसे कि पर्वत ही हिंदोल कंपन को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो दो लायक माने झूमते जु, जु, हुए कनकाद्री मन सोने के जो पर्वत हैं उनके मंडल की तरह से आकाश में श्री श्याम सुंदर आपके श्रीअंग की शोभा का ही व्योम ती आतंक आपकी शोभा का ही श्याम दर्शन कर लेते हैं उत्पुल्ल स्थल पंकजा पंकजा भूबं और आप जहां जहां चरण रखती हो आपके चरणों से एक ऐसी शोभा होती है जैसे चरण हैं जैसे स्थल कमल स्थल में खिलने वाले कमल वैसे आपके चरण हैं अब यद्यपि आपने चरणों को हटा लिया है तब भी उन चरणों की शोभा शांपूर्ण संपूर्ण वृंदावन में दिखती है क्योंकि प्रकाश के एक नियम के अनुसार सामान्य प्रकाश का एक नियम है कि दर्शक की दृष्टि के पृष्ठ में रेटिना में कोई चित्र अंकित होता है जब तक वो चित्र मिटे और दूसरा फ्रेम आए उसके पहले ही यदि उससे मिलता हुआ दूसरा फ्रेम आ जाए और दोनों एकदम संगसंग हो तो हमको बस दो तो, मूवी दिखने लगती है चल दिखने लगती है तो एक फ्रेम आया दूसरा फ्रेम आया तीसरा फ्रेम आया और तीस तीनों चारों पांचों दसों बीसों फ्रेमों को एक साथ एक साथ जल्दी जल्दी से दिखाया गया तो एक फ्रेम मिटे नहीं और दूसरा फ्रेम बन जाए तो वस्तु जो है वह हमको चलती हुई दिख जाती है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर ने कहीं आपके एक चरण को देखा उनको ये लगा कि आहा ये स्थल कमल खिला हुआ है अब वो फ्रेम मिटता नहीं है और एक दूसरा फ्रेम श्री श्याम के नयनों में प्रकट हो जाता है तो उनको ये लगता है कि जहां जहां भी श्री प्रिया जी ने चरण रखे वे पूरी भूमि शिव की स्थल कमलों से युक्त हो गई जहां जहां भी दर्शन किए वहां से नेत्र की जो शोभा थी वो मिट्टी नहीं और दूसरा नेत्र जैसे प्रकट हो गया तो मानो नील कमल ही सर्वत्र लीला कमल ही सर्वत्र प्रकट हो गई बक्षस्थल की एक आभा दूसरी आकाश में प्रकाशित हुई परंतु वो आभा वो फ्रेम मिटा नहीं और दूसरा फ्रेम सामने उपस्थित हो जाए ऐसी स्थिति में पूरा आकाश मंडल मानो आपके श्रीरंग की कांति से झोटा लेते हुए झूलते हुए प्रतीत हो रहा है तो फुल रा जब आप रास करने में पद न्यास करती हैं, उस समय पूरे रास मंडल में जैसे स्थल कमल खिल जाते हैं क्योंकि श्री श्याम सुंदर एक ही छवि को निरंतर निरंतर देखना चाहते हैं और वो छवि साइज में मिटती नहीं है तो अनेक छवियां अनेक जो स्थल कमल हैं उन स्थल कमलों की छवियां रास मंडल में प्रकट हो जाती हैं श्री राधाम अनुधावती, ब्रिज अनुधावतीशोराम घटाम भावे ऐसे श्री राधिका के पीछे पीछे रास में सम्मिलित होने के लिए जब सखियों की घटा दौड़ रही है उस समय किशोर ब्रिज किशोरी नाम घटाम भावे कब मैं ब्रिज किशोरियों की घटा का दर्शन करूंगी अब श्री प्रियालाल लाल मुख्य रूप में रास कर रहे सखियों का काम क्या होगा श्री प्रिया जी चाहते हैं कि समय कहीं समूह नृत्य हो और हल्लीश नामक जो नृत्य है उसकी श्याम सुंदर उसका प्रकाशन करें मैं हल्लीश नृत्य को करती हुई विराजमान हूं हल्दीश नृत्य का स्वरूप है कि जहां नटे कंठी नाम अन्य कर श्रिया नर्त की द्रास मंडली भू नर्तनम के नायक गलवैया देकर के विराजमान हो और नायकाएं जंजीर बना करके ढेर करके नायक को विराजमान हो श्रृंखला बना करके ऐसे नृत्य का नाम है मंडल रद्द होकर के जो नृत्य किया जाए उसका नाम हल्दीश नृत्य है तो सखियों की ये कभी भी इच्छा नहीं है कि श्याम सुंदर हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख करके गलवैया देकर के नृत्य करें परंतु श्री प्रिया जी की इच्छा है कि हल्दीश नृत्य हो इसलिए सखियां अपने भाव को हृदय में रख करके नायका भाव की कुछ चेष्टाओं का अनुकरण करती हुई रास में विराजमान होकर के श्याम सुंदर की भुजा को अपने कंधों के ऊपर धारण कर लेती हैं। वे गोपी है माधव दो गोपी एक माधव एक गोपी को एक ही माधव का स्पर्श प्राप्त है अन्यथा एक गोपी एक माधव हो गए तो एक गोपी के बाएं कंधे के ऊपर श्याम सुंदर की बाई भुजा और दूसरी गोपी के दाहिने कंधे के ऊपर दूसरे माधव की दाहिनी भुजा आ जाएगी एक गोपी को दो माधवों का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा और उस समय कहीं रसाभास की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि प्रेम की एकाग्रता नहीं रहेगी दो नायक होने पर रसाभास हो जाएगा इसलिए द्वेदे गोपी एक एक माधव एक ही माधव की एक भुजा और दूसरी भुजा वहां एक गोपी के कंधे के ऊपर विराजमान है दो दो गोपी हैं, दूसरे माधव का स्पर्श प्राप्त नहीं है जब गोपियों को विश्वास हो जाए और श्रं अपने हाथ की श्रृंखला को छोड़ती हैं, उस समय जितनी गोपी उतने माधव होकर के नृत्य करते हुए विराजमान होते हैं। परंतु तो अन्य गोपी के साथ में भी श्याम सुंदर को नृत्य करते हुए देख करके केंद्र में जो श्री श्याम सुंदर का स्वरूप है प्रियालाल जो केंद्र में नाच रहे हैं उनके हृदय में प्रिया के हृदय में ईर्षा इसलिए उत्पन्न नहीं होती है कि वे मन में विचार करती हैं कि आहा देखो श्याम सुंदर की नृत्य की कैसी तीव्रता है यह लाघव है कि मुझे सर्वत्र मंडल में श्याम सुंदर मेरी सब सखियों के साथ में भी नृत्य करते हुए मुझे दिख रहे हैं श्याम सुंदर मुझे सर्वत्र नृत्य करते हुए दिख रहे हैं श्याम सुंदर एक ही हैं हैं मेरी कृपा से मुझे से रहे हैं कि इनकी नृत्य का ऐसा कौशल है उस नृत्य की कौशलता के कारण ये मुझे अपनी सारी सखियों के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए भी दिख रहे हैं और आ मेरी जो इच्छा थी कि जैसा सुख मैं प्राप्त करती हूँ ऐसा सुख श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन मेरी सखियों को भी प्राप्त हो तो यद्यपि सखी ना ही कृष्ण संग माधा राधा राय संगम परंतु तीसरे मंडल में या मध्य मंडल में मुझे ये जो दिख रहा है कि ये चंद्रायन जी के साथ भी में भी महाराष्ट्र में नृत्य कर रहे हैं ये भद्रा जी के साथ में भी नृत्य कर रहे हैं ये श्याम सुंदर के नृत्य की तीव्रता है जैसे रस्सी में अग्नि को बांध करके कोई घुमाए तो रस्सी अग्नि एक ही है परंतु एक ही अग्नि पूरे मंडल में व्याप्त दिखती है इसी तरह से मुझे प्रत्येक गोपी के साथ में श्री श्याम सुंदर रास करते हुए दिख रहे तो सखियों के साथ में श्याम सुंदर का मिलन में चाहती हूं इसलिए मुझे दिख रहे हैं बाहर के मंडल में जो दिख रहे हैं उसमें ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये श्याम सुंदर की नृत्य की चतुराई है नृत्य की शीघ्रता है जिसके कारण पूरे मंडल में दिख रहे हैं इसलिए चंद्रावली के साथ में भी श्याम सुंदर का नृत्य देख करके प्रिया में रास में अनमान नहीं हो रहा है नहीं तो मान होना चाहिए किसी दूसरी नायिका का स्पर्श करते हुए अपने प्रिय को देख करके परंतु तो मान नहीं हो रहा है और मेरी कृपा से जिन लोगों ने साधन सुंदर ऋषिगण श्रुति हैं, श्रुतिगण है, है नृत्य कर रही हैं, ये नृत्य कर रही हैं, भी मेरी है कर रही हैं, इन्होंने मेरा अंगत आंग, ग्रहण किया मेरी दासी बनी और मैं परिणाम रूप में श्याम सुंदर के साथ में इनकी अभिलाषा थी अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करा करके मैं श्याम सुंदर के साथ में इनका मिलन प्राप्त करा रही हूं परंतु मुझसे विरुद्ध नहीं है मेरी कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं तो शिवप्रिया जी में तीनों तरह से मान नहीं हुआ जो साधन संध्या है वो प्रिया जी की दास हैं इसलिए प्रिया की कृपा के द्वारा उनको शिवप्रिया श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त करा रही हैं जो प्रतिपक्षागण है विरोधी हैं श्री राधा है की उनके साथ में श्याम सुंदर का जो नृत्य हो रहा है यह श्याम सुंदर का नृत्य कौशल और उनकी स्विफ्टनेस है शीघ्रता के साथ में वे प्रत्येक मंडल में प्रत्येक गोपी के पास में मुझे स्थापित दिख रहे हैं मेरी सखियों के साथ में जो नृत्य श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं तीन मंडल हैं। पहला मंडल है राधा रानी की सखी दूसरा मध्यमंडल है उसमें सभी प्रकार की सखिया है तो बाहर का जो मंडल है वह साधन सिद्धाओं का मंडल है तो साधन सिद्धाओं को तो ये दासी हैं इसलिए इनकी अभिलाषा है इसलिए मैं इनको गोपी भाव प्रदान कर रही हूं ये नृत्य कर रही हैं ईर्ष्या नहीं है ये दासीगण हैं ऐसा ही कहीं विचार कर लिया ये कहीं मेरी कृपा के द्वारा गोपी भाव प्राप्त करके विराजमान है जो मध्यमंडल है उसमें श्याम सुंदर की नृत्य की कुशलता है और जो अंतर मंडल है उस अंतर मंडल में इन सखियों को मेरे कहने पर श्याम सुंदर जैसे छू रहे इसलिए श्रीप्रिया जी में निसखी पृथ्वीपक्षा चंद्रावली जी और साधन सिद्धा धन्यधिक जो ऋषि मंडली हैं उन ऋषिचरी मंचरी गोपी इनके साथ में रास करते हुए भी कहीं ईर्षा नहीं हो रही है बीच में शिराधानी स्वयं विराजमान है परंतु जो नित्य सखी हैं और प्राण सखी हैं अर्थात मंजरी हैं और जिन्होंने सखी भाव को भी स्वीकार नहीं किया वे रास में निरंतर निरंतर सेवा कर रही है। अब सेवा क्या यदि नृत्य करते करते प्रिया जी की कोई लट प्रिया जी की किसी गोपी की नासिका की नथ में उलझ रही है तो उसको सुलझा रही हैं कभी श्याम सुंदर की माला के साथ में नृत्य करते करते गोपी की हार उलझ गया है उसको सुलझा रही हैं कभी कोई गोपी का नूपुर खुल गया है तो उस नूपुर को जल्दी से बांध रही है हमारे वृंदावन के हरिराम व्यास जी महाराज हरित्रही में तीन जो हरी हैं हरिराम व्यास स्वामी हरदास हित हरिवंश और हरिराम व्यास ये ब्रजभाषा के तीन हरि हुए तीनों में के नाम में हरि है और तीनों ही महारसिक हुए उन्होंने ब्रजभाषा का बड़ा पानी साहित्य लिखा हरिराम व्यास जी और छा के ये राजगुरु थे मधुकर शाह के और शाह के राजा के और वहां से राज राजपरिवार सब कुछ छोड़ करके शिव नाम चले आए अब वहां पर बालकों को एकत्रित करके जैसे ये रास का कहीं दर्शन कर रहे हैं रासलीला जैसे होती है आजकल वैसे ही रास मंडल में कहीं रासलीला हो रही है और रासलीला होते हुए जो स्वरूप श्री प्रिया जी बने हुए हैं जो बालक प्रिया जी बने हुए हैं स्वरूप स्वरूप प्रिया जी हैं उन स्वरूप प्रिया जी का नूपुर उस समय नृत्य करने में थाप देने के साथ साथ डोरी टूट गई और सारे जो घुंगू हैं वो घुंगू बिखर गए तो इन्होंने जल्दी से घुघरुओं को अमंजली भाव में विराज माने जल्दी से घुघरुओं को एकत्रित किया और इनको कैसे पोया जाए तो गले में जो जनऊ पहना हुआ था उसका ध्यान आ गया तुरंत ही जनऊ को लेकर के खट तोड़ दिया झटका और उस जनऊ में अपने जनऊ में जल्दी से नूपरों को गूंथ करके वो करके गूंथ करके उनको बांध करके जल्दी से प्रिया जी को धारण करा दिया और कह रहे हैं अरे जनेऊ तुझे मैंने इतने दिन धोया आज मुझे धोना सफल हुआ तेरी सार्थकता हुई तू प्रिया के चरण कमलों में विराजमान हुआ सो so, सारी जो मर्यादा अब जनों को कहीं तोड़ना तोड़ा जाए कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा पाप है परंतु प्रिया की सेवा के लिए यह जनों को तोड़ करके इतना बड़ा अपराध करके एक पाप पाप कृत्य करके मीमांसा की दृष्टि से जो पाप कृत्य है उसको कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा जनेू को इतने दिनों तक ढोना या सार्थक हुआ नहीं तो मुझे इसका भार ही ढोना पड़ता था अब इस भार को ढोने की आवश्यकता नहीं है इस जनेू को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया इसने प्रिया के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया तो ये मंजुलियों की क्या सेवा है राष्ट्रीय प्रिया लाल तो सेवा कर रहे हैं परंतु मंजुलियों की इतनी बड़ी सेवा है और इतनी व्यस्तता है मंदिरों की यह नहीं कि बने व्यस्त नहीं हो श्री स्वामी जी हरदास जी इनकी ही आचार्य परंपरा में ललित किशोरी देव जी हुए और ललित किशोरी देव जी की एक साखी है पूरी साखी तो मुझे ध्यान नहीं है कि कबहू तक तक यन दिलगत श्री नुकुंज मंदिर में प्रिया प्रियालाल शयन कर रहे हैं कहीं तकिया नीचे टेढ़ा होकर करके गिर रहा हो तुरंत तो तकियो को संभालना कभी प्रिया की अलकावली प्रिया के नैनों में आ जाए तो उस अलकावली को दूर करना कभी प्रिया को शयन करते हुए प्यास लगे तो तुरंत ही जल शिव प्रिया को प्रदान करना कवि लालजी के श्री मस्तक के ऊपर बिहार में प्रश्न आ गया भावजन उसको तुरंत पहुंच रही है कोई तो काम कम है क्या इतने सावधान रहना कि कहा जमी आ रही है चुटकी बजानी है कहा सा कौन सा आभूषण टेह हो गया है उसको संभालना है कौन सा आभूषण कहाँ गड़ रहा है चुभ रहा है उसको तुरंत ही दूर करना और सर्वदा सर्वदा श्री प्रिया रस में विभाव विभोर हो करके यदि प्रिया की अंग रूपी सखी कहीं पहुंच गई और वहीं मूर्छित होकर गिर गई तो उस समय सखी को जागृत करके पुनः सेवा कार्य में अंग सखी जो है उसको सेवा कार्य में कहीं प्रस्तुत करना कमल से कमल मिलाते हुए सर्वदा विराजमान होने ये सखी का काम मंजरी का काम तो का काम तो तो मंजरी का बहुत बहुत बहुत काम का बहुत भार है उसके पास में मान काम की पूरी जो सेवा सेवा की पूरी की पूरी एक पूरी वजन उसके सेवा भार उनको वो बहन कर रही है एक क्षण की उसे असावधानी नहीं है तो कभी कमल से कमल मिलाती हुई नयन कमलों से प्रिया जी के नैन कहीं दूसरी के जा रहे हैं कह रही है। आरी सके सखी श्याम शोभा का दर्शन कर प्रिया कहीं मूर्छित हो रही हैं मूर्छित नहीं होने देती अरी सके यहां प्रेमानंद बया नहीं है सेवानंद बया है प्रेमानंद बसे कबू सेवानंद बाधे सही प्रेमानंदे पृथ्वी भक्त महाक्रोधे प्रिया को मूर्छित नहीं होने देती है परंतु इनके कहने से मूर्छा रुक जाएगी क्या आती है तो आएगी परंतु प्रयास इनका यही रहता है कि प्रिया मूर्छित नहीं रह जाए कभी नयन कमल से नयन कमल मिलाना अधर कमल से अधर कमल मिलाना कपोल कमल से कपोल कमल मिलाना वक्ष कमल से वक्ष कमल को मिलाना भुज कमल से भुज कमल को ग्रीवा कमल कमल को मिलाना कभी चरण कमल से चरण कमलों को मिलाना नाभ कमल से नाभ कमल को मिलाते हुए विराजमान होना ऐसे कमलों से कमल को मिलाती हुई ये सखी ना सर्वदा सर्वदा विराजमान मंजरी मंजरीगण तो मंजरियों की श्री नुकुंज में और श्री रास के समय इतनी ज्यादा सेवा है कि उनको एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कभी पंखा कर रही हैं कभी शुनार नया बनाकर के समर्पित कर रही हैं कभी जिस चीज की जरूरत है उस चीज को तुरंत तो ही समर्पित कर रही है कभी कमल से कमल मिला रही हैं कभी जो सेवा की सामग्री बिगड़ित हो रही है तकिया कहीं शैया जी से नीचे गिर रहे हैं उन तकियाओं को संभाल करके रखना कभी शिप्रिया लाल शैन कर रहे हैं दोनों के चरणों को पलोटना इस प्रकार पूरी सेवा में निरंतर निरंतर व्यस्त हो करके ये विराजमान तो श्री प्रिया उनमें रास में अनुगत होकर के ये मंजिलीगढ़ दौड़ रही है इनका कब में दर्शन करूंगी लीला पांग तई श्री प्रिया जब पूर्वक कटाक्ष का दर्शन करती हैं तो सारा जहां दृष्टि डाली वहीं प्रिया की जो शोभा है वो शोभा दृष्टि की परछाई जैसे वहां स्थित हो जाए और पूरा नील कमलों से युक्त हो जाए इसी प्रकार शिवप्रिया के बक्षस्थल के ऊपर विराजमान रसन कुंज की कांति जब आकाश में प्राप्त हो तो मानो आकाश में स्वर्ण के पर्वत झूलते हुए प्रतीत तो हो और उनकी की झूलन से पूरा आकाश जैसे विराजमान हो तो शिप्रिया के अंग की शोभा ऐसी सुंदर है कि वहां वो एक क्षण आकर के छिपने वाली नहीं है उसकी उसका जो प्रभाव है बहुत समय तक विराजमान होता है अतः जहां देखते हैं वहां कमल खिल जाते हैं जहां शिप्रिया नृत्य करती हैं, वहां अपूर्व स्वर्ण पर्वतों की शोभा स्थिर होकर के विराजमान हो जाती है जहां वे चरण रखती हैं, वहां पर स्थायी रूप से ही जैसे चरण कमल चरण जो स्थल कमल हैं, वे स्थल कमल खिल जाते हैं ऐसी श्री राधिका का अनुसरण करती हुई जो मंजरी गण हैं, उन राधिका का अनुसरण करती हुई जो सखी गण हैं, उन सखी और मंजरियों की किशोरी ब्रजकिशोरीगणों की घटाम भावे कब मैं उस घटा का भावना करूंगी कब उस घटा का एक छवि आगे लीला हो रही है लीला चलती जा रही है परंतु तो मेरा दिमाग मेरी दृष्टि केवल एक जो छवि है उस छवि पर एक फ्रेम पर मेरी दृष्टि अटक गई वही दृष्टि में निरंतर निरंतर दर्शन करते हुए विराजमान होंगी आगे कह रहे हैं दृष त्वी मधुर मीनवत व्रम्यता श्री राधिका की अब रूप माधुरी का वर्णन के आप रस की समुद्र हो और आपके ऊपर मधुर मीन व्राम्यता आपकी दृष्टि श्री श्याम सुंदर के ऊपर मधुर मीन की तरह से घूम रही है तो दृष्टि की तुलना दी जाती है मछली से तो आपकी दृष्टि श्री श्याम सुंदर के ऊपर मछली के समान है और उस रसाम स्वयं आप रस के समुद्र हैं परंतु तो आपके लिए रस के समुद्र हैं श्याम सुंदर यद्यपि श्री राधिका वे हैं रस रूप यहां पर नुकुंज मंदिर में बिलास में और श्री श्याम सुंदर है भाव रूप परंतु तो फिर भी परस्पर श्रृंगारस में एक दूसरे के आश्रय विषय होकर के विराजमान हैं इसलिए तो रसामुद आप रस की समुद्र हैं और आपके ऊपर श्याम सुंदर की दृष्टि है और आपकी दृष्टि मधुर मीन व्राम्यता मधुर मीन की तरह से घूम रही है श्याम सुंदर के ऊपर स्तनऊ त्वय तो सुधा सरसी अह चक्र बाक एवं आप सुधा की अमृत की सरसी माने सरोवर हैं और सरोवर में जैसे चक्रवाक कोक विराजमान होते हैं इसी प्रकार चक्रवाक आपके दो रसन कुंज जो श्री के ऊपर विराजमान है वे दो कोक पक्षी की तरह से चकवा चकवी की तरह से वे जैसे विराजमान हैं तो श्री श्रीरंग हो गया है एक सरोवर और उसमें वक्षस्थल ये हो गए चकवा और चकवी दो पक्षी जो उस सरोवर के रूपी जो सरोवर है वो हिर रूपी सरोवर के दो किनारे पर जैसे चकवा चकवी दोनों विराजमान तस्तनऊ तो तम तुम्हारे वक्षस्थल रसद कुंज वे सुधा सरोवर के दो किनारों पर चक्रवाक की तरह से स्थित है चकवी की तरह से स्थित है चकवी की मेहमा ज्यादा है श्री हरिवंश जी का एक छप्पे है उसमें विवाद है चकवा चकवी का और सारस का और उस पूरे आ, का भाव ये है के सारस सारसी ये कहते हैं कि हम प्रेम में बड़े हैं परंतु तो सखी के सामने झगड़ा आया सारस कह रहा है मैं बड़ा और कोक कह रहा है मैं बड़ा चकवा कह रहा है मैं बड़ा बोले चाचा अच्छा आपने अपने, अपने तर्क दो तो सारस ने तर्क दिया कि सारसी से बिछुड़ने पर मैं तुरंत ही सिर ठोक करके अपने प्राणों का त्याग कर देता हूं दो खौरी का किसी काम का नहीं तो प्रेम बड़ा नहीं है तो जो विराह होने पर संयोग की हानि होने पर प्राणों का त्याग कर दे उसका विराव बड़ा नहीं है विराह प्रेम उसका ही बड़ा माना उसका प्रेम बड़ा नहीं है प्रेम उसका बड़ा माना जाएगा जिसमें द्विदलात्मक प्रेम है द्विदलात्मक प्रेम होना चाहिए उसी काल में संयोग उसी काल में व्योग उत्कंठा और आस्वाद दोनों एक काल में हो वो प्रेम तो बड़ा और जहां पर केवल मिलन मिलन का आस्वादन प्राप्त हो और विराह हो ही नहीं ऐसा प्रेम बड़ा नहीं इसलिए श्री नंद बाबा यशोदा की प्रीति को श्री निंदा नहीं है दशरथ की प्रीति की अपेक्षा नंद की प्रीति को बड़ा माना गया दशरथ ने राम का बो प्राप्त करते ही प्राणों का त्याग कर दिया उनकी प्रीति सारस की तरह से जो सारसी से बिछोड़ करके तुरंत तो अपने प्राणों का त्याग कर दे परंतु श्री नंदेश्वरा की जो प्रीति है वो कैसी है वो कोख की तरह से कोको को की चकवा चकु की तरह से है कि रात्रि है परंतु तो, रात्रि गमिष्यति भविष्य सुख प्रभात रात्रि जाएगी सुख प्रभात होगा मिलन होगा इस आशा में विरह में भी वे जीते रहते हैं और मिलन में भी उनमें कहीं न कहीं विरह छिपा रहता है क्योंकि भूख और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में होती हैं तो भोग्य सामग्री अधिक भोजन अधिक सुखद होता है अन्यथा सुख नहीं होता इसलिए द्विदलात्मक प्रेम होना चाहिए और सहयोग दोनों मिले हुए होने चाहिए केवल संयोगात्मक हो ऐसा संभव नहीं है उस प्रेम को बढ़ा करके नहीं माना जाएगा तो मिलत मिलत मिलवो चाहे मिले मिलन की भूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिलना चाहते हैं मिलिए फिर भी मिलन की भूल अभी अभी मिले हैं इस बात को भूल जाते तो मिलत मिलत मिलवो चाहें मिले मिलन की भूल मिले रसगवर रंग स्व अत्यंत उत्साह के साथ में मिल रहे हैं और प्रतिचिन्न बाहत तो फूल उनका प्रेम निरंतर निरंतर फूलता हुआ चला जा रहा है बढ़ रहा है तो जहां विराह मिलन ये उत्कंठाओं मिलन दोनों हैं वहां पर ही रस परंपरा श्रेष्ठ होता है तो श्री राधके दृष तो ये रसाम बोध आप स्वयं रस की समुद्र हैं श्याम सुंदर के लिए आपके लिए श्याम सुंदर रस की दृष्टि का रस के समुद्र हैं उनमें आपकी दृष्टि मधुर मीनव्य भ्राम्यता मधुर मछली की तरह से भ्रमण कर रही है तो ये सुधा सरसी आपका श्रीअंग आपका हीरो हृदय वह एक सरोवर है और उसके दोनों ओर ओक पक्षी की तरह से चकवा चकवी की तरह से रसद दो कुंज विराजमान सुधा सरेसी आह चक्रवाकोगे वो चक्रवाक चकवा की तरह से दो पक्षी हियाारूपी हियो हियो रूपी जो सरोवर है उसके दोनों ओर विराजमान है मुखम सुरत तोय विकास हिमाबुजम हे सुरत रंगणी हे श्री राधिके आप स्वरत में ही रंग लेने वाली हैं और स्वरत रंगणी का दूसरा अर्थ हुआ सुर तारंगणी सुर माने गंगा देव नदी के समान परम पावन है तो श्लेष अलंकार का प्रयोग है सुरतरंगणी और सुर तारंगणी सुर तरंगणी माने गंगा और सूरत माने प्रीति उसमें ही रंग आनंद को ग्रहण करने वाली मुखम स्वरतरंगणी तो ये है विकास है हेमाबुजम आपका हे सुर तरंगणी गंगा के समान आप विराजमान है और जैसे गंगा में हेमाबुज खिला हो कोई स्वर्ण कमल खिला हो ऐसे ही आपका जो मुख है वह हे सुर तरंगणी अथवा सुर तरंगणी आपका मुख स्वर्ण कमल के समान है मिलन तो मिलंतमय राधिके तब कृपा तरंग छटा हृष्य राधिके मिलंत तो मय राधिके तब कृपा तरंग छटा मेरी आपकी कृपा रूपी तरंग छटा से आपका ये मुख मुझे मिले अर्थात मैं आपके मुख का स्मरण कर पाऊं आपके मुख का में तो आपकी कृपा होगी तरंग जब तरंग चलती है तो जो कमल है वो झोटा लेकर के जैसे मिल जाता है कहीं नीचे भी आ जाता है झुक जाता है लहरों के कारण ऐसे आपकी कृपा तरंग के द्वारा मुझको भी आपके मुख्य शोभा की प्राप्ति हो जाएगी और कांताध्या कांताध्या कांताम कुल मणि कमला कोट काम्यिक का पादम भोज ब्राह्मण नखेंदो हो उछल छवि लव विभवा काप्य गम्या किशोरी मर्याद प्रबुद्ध तुलय रस महाम गंभीर लीला माधुर्योधतांगी मई किमप कृपा रंग मंगी करो तू उत्साह की अधिकता में श्रीधरा जैसे छंद का प्रयोग किया जाता है जहां पर कि जो रस का छ है ये श्रीधरा जो छंद है ये वीर रस का छंद है वीर रस का वीर रस का चंद्र श्रृंगार उत्साह की अधिकता में वीर में जैसे उत्साह होता है ऐसे उत्साह की अधिकता में। और फिर उसमें कभी कई बार लंबे लंबे समास उनका भी प्रयोग होता तो ये उत्साह की अधिकता में सेवा उत्साह की अधिकता में उनका प्रयोग किया जा रहा है तो कांता जितनी भी कांता आध्याश् कांता कांत रूपी धन से तुम धनयानी हो वाह श्री तुम्हारे धन है और उस धन की तुम धनयानी हो करके, धनवती हो करके तुम विराजमान हो कांत आध्य आध्या कांत को प्राप्त करके ही तुम आध्य हो यदि प्यारे की प्रीति है तब तो प्रिया धनवती है और यदि प्यारे की प्रीति नहीं है तो वह निर्धन राधा स्वामी जो हमारे स्वामी जो, जो हैं उन स्वामी जी के अलावा और कौन भाग्यशाली हो सकता है जिनके श्याम सुंदर रूपी धन जिनके पास में सदा विराजमान तो कांता कांत आढ़ कांता से ये आद्य होकर के धनवती होकर के आध्याय होकर के विराजमान है आश्चर्य कांता इसलिए प्यारे रूपी धन को प्राप्त करके आश्चर्य रूप में ये कांता हैं परम सुंदर है कुल मणि कमला ये कुल की मणि है कुल मणि श्री का अपने कुल की गोपी कुल की मणिभूत होकर के विराजमान है और कमला कोट कामिक पादम भोज जिनके पादम भोज चरण कमलों को कमला कोटि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जी वे काम्य माने चाहती हैं कि श्री राधिका जैसा सौभाग्य हमको भी प्राप्त हो जाए तो कमला कोटि माने लक्ष्मियों का करोड़ों का समूह माने जिनके चरण कमलों का की दासी बनना चाहता है ऐसे नखिंदु भ्राजन नखेन्दू राधिका के नखिंदु ऐसे हो रहे हैं छवि लव विभवा जिन नख की एक छवि का लव मात्र इतना वैभव है इतना वैभवशाली नी है कि करोड़ों लक्ष्मी भी इन चरणों की पादम भोज की अभिलाषा करती हैं, कामना करती हैं। तो कोट काम्य पादा भ्राजन भोज भ्राजन नखेन्दु छविदर्भ विवाह करोड़ों कमलाओं के द्वारा काम्य जिनके चरणार्विंद हैं उन पादम भोज से भ्राजन नखिंदु हु सुशोभित जो नक्के इंदु हैं, उस इंदु नक्षचंद्र की एक छवि उनमें भी विराजमान अपूर उस अपूर् को प्राप्त करना चाहते हैं कापी किशोरी वे किशोरी हैं और कापी अगम्या कापी माने उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता सर्वनाम का प्रोनाम का प्रयोग अचिंतता में होता है जब वर्णन पूरा नहीं मिलता है तो यथा तथा करके यथ तत् करके उसका वर्णन किया जाने लगता है तो काफी कोई अद्भुत महिमाशालिनी श्री राधिका है उनके सौंदर्य की ऐसी महिमा प्रणय रस महाम बोध गंभीर लीला उन मर्यादा जहां पर कोई मर्यादा नहीं है पुरुद्ध प्रणय रस महाम बोधी और जिनमें रस का महासमुद्र उमर रहा है वो रस का जो महासमुद्र उमर रहा है वो ऐश्वर्य के कारण नहीं है बल्कि वह स्वरूप गत गहलाद है स्वरूप गत प्रकट आह्लाद अभी अभी जो मान आज के प्रवचन के प्रारंभ में भूमिका में ये अनुपण कराए थे कि श्री श्याम सुंदर आह्लाद में है आह्लाद में भी वृत्ति है वृत्ति भी जब प्रकट होती है तो दो गुण प्रकट होते हैं एक गुण प्रकट होता है आश्चर्य अद्भुतता तो रसा चमत्कार तो चमत्कार और दूसरा आस्वाद ये दो गुण चमत्कार और आस्वाद दो गुण प्रकट होते हैं यदि चमत्कार स्वूप के कारण है तो वो सब चमत्कार तो श्रेष्ठ है और यदि चमत्कार व आस्वाद या स्वरूपगत हो करके के ऐश्वर्यगत बलगत ज्ञान और वैराग्यगत किसी गुण के कारण हो स्वरूप के कारण नहीं हो तो वह उतना श्रेष्ठ नहीं तो जो चमत्कार है चमत्कार भोग या स्वरूप के कारण है यह गुणों के कारण नहीं है गुणों के कारण यदि कही आस्वाद है तो वो मर्यादा मार्ग का आस्वाद होगा परंतु स्वरूप के कारण कहीं आस्वाद और विस्मय की प्राप्ति है चमत्कार की प्राप्ति है तो वह पुष्ट मार्ग कहलाएगा वह रागानु का कहलाएगा तो रागानु का का चमत्कार हमेशा ज्यादा है तो वो ही कह रहे हैं उन मर्यादा हा। मर्यादा को माने ऐश्वर्य इत्यादि को दूर करके जो कहीं सकारण है ऐसे तो कंडीशनल जो प्रीति है उसको दूर करके प्रबुद्ध प्रणय रस महाम श्री राधिका में प्रेम का महासमुद्र ही रहा है ऐसे ऐसे प्रेम समुद्र की लीलाश्री राधिका में निरंतर निरंतर प्राप्त है मर्यादो जिम्भतांगी ऐसी माधुर्य से उजिम्भांगी हो करके माधुर्य से जिनका अंग अंग अप है मैं किमप कृपा रंगम अंगी करू तू हे शिवराधिके आप मेरे ऊपर एक क्षण एक जो किरण है कृपा की उसके द्वारा मुझे अंगीकार कर ले समय मान मेरे ऊपर कृपा आपका जो कृपा रूपी आनंद है उसको एक क्षण मात्र जो क्षणिक या एक किरण मात्र जो है उस कृपा रंगम अंगी करो तू मेरे ऊपर कृपा के आनंद को आप स्वीकार करें और तनिक सी कृपा देकर के मुझे कृतकृत करते, करते हुए विराजमान हो बोलो लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय